महाभारत आदि पर्व अर्जुन वनवास पर्व द्वादशाधिक द्विशतपोध्याय अर्जुन के द्वारा ब्राह्मण के गोधन की रक्षा के लिए नियम भंग और वन की ओर प्रस्थान वैश्व पांडवाच एवं ते समय कृपा नभसंतत्र पांडवा वशे शस्त्र प्रतापे न कुरो न्यान मही क्षिता कहते हैं जन्मेजय इस प्रकार नियम बनाकर पांडव लोग वहाँ रहने लगे वे अपने अस्त्र शस्त्रों के प्रताप से दूसरे राजाओं को अधीन करते रहते थे तेषा मनुज सिंहा पंचाण अमित तोजसाम बभूव कृष्णा सर्वेश पार्था वसुवर्ति कृष्णा मनुष्यों में सिंह के समान वीर और अमित तेजस्वी उन पांचों पांडवों की आज्ञा के अधीन रहती थी ते तया तय शसा भी रही पति भी सह परम प्रीता नाग भोगवती यथा पांडव द्रौपदी के साथ और द्रौपदी उन पाँचों वीरपतियों के साथ ठीक उसी तरह प्रसन्न रहती थी जैसे नागों के रहने से भोगवती पूरी परम युक्त होती है वर्तमानसु धर्मेण पांडवेशु महात्मसु जवर्धन कुरेशी नदोषा सुखाता महात्मा पांडवों के धर्मानुसार बर्ताव करने के कारण समस्त कुरवशी निर्दोष एवं सुखी रहकर निरंतर उन्नति करने लगे अथ दीर्घेण कालेन ब्राह्मण से कस्य तस्कर जू के महाराज तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात एक दिन कुछ चोरों ने किसी ब्राह्मण की गौवें चुरा ली धने ह्रियमा ब्राह्मण क्रोधमूर् आगम्य खाण्डव प्रस्थम उद क्रोधस् अपने गोधन का अपहरण होता देख ब्राह्मण अत्यंत क्रुद्ध उठा और खाण्डव प्रस्थ में आकर उसने उच्च स्वर से पांडवों को पुकारा रियते ते गोधनम क्षुद्रे न संसैर प्रसह्य चास्म विषयाद अभ्यधावत पाण्डवा पांडवों हमारे गांव से कुछ नीच क्रूर और पापात्मा चोर जबरदस्ती गोधन छुरा कर लिए जा रहे हैं उसकी रक्षा के लिए दौड़ो ब्राह्मणस्य से प्रशांत हविध्यांगय प्रलुप्त प्रलुप्यते शार्दूल गुहाम शून्यम नीच कोष्ठा विमर्दी आज एक शांत स्वभाव ब्राह्मण का हविष्य कौ लूट खा रहे हैं नेह की सुनी गुफा को रौंद रहा है अरक्षित रमारिण तमा हो सर्वलोक समग्रम पापचारिणम जो राजा प्रजा की आय का छठा भाग कर के रूप में वसूल करता है किंतु प्रजा की रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करता उसे संपूर्ण लोकों में पूर्ण पापाचारी कहा गया है ब्राह्मण स्वेहते चौरे धर्मार्थे च विलोपिते रो रूह यमा चमयि मुझ ब्राह्मण का धन चोर लिए जा रहे हैं मेरे गाँव के न रहने पर दुग्ध आदि भविष्य के अभाव से धर्म और अर्थ का लोप हो रहा है तथा मैं यहाँ आकर रो रहा हूँ पांडवों चोरों को दंड देने के लिए अस्त्र धारण करो वै सम्पावाच रो रूमाभ्या पांडव ताक्यान शुश्राव कुी पुत्रो धनंजय श्रुत्र महाबा भैरिम दिजम वैश्व पायन जी कहते हैं जन्म विजय वह ब्राह्मण निकट आकर बहुत रो रहा था पांडुपुत्र कुंती नंदन धनंजय ने उसकी कही हुई सारी बातें सुनी और सुनकर उन महाबाहु ने उस ब्राह्मण से कहा नरोमत मत। चन पांडवा नाम महात्मनाम कृष्ण यास तमराजो जिधि संप्रवेशा चाशक्तो गय च पांडव महात्मा पांडवों के अस्त्र शस्त्र जहाँ रखे गए थे वही धर्मराज युधिष्ठिर कृष्णा के साथ एकांत एक में बैठे थे अतः पांडव पुत्र अर्जुन न तो घर के भीतर प्रवेश कर सकते थे और न खाले हाथ चोरों का ही पीछा कर सकते थे तस्य तस् तस्तर वाक्य चोद्यमान पुनः पुनः आक्रंदे तत्र कौन ते चिंतया इधर उस आर्थ ब्राह्मण की बातें उन्हें बार बार शस्त्र ले आने को प्रेरित कर रही थी जब वह अधिक रोने चिल्लाने लगा तब अर्जुन ने दुखी होकर सोचा हिअमा धन ए तस् ब्राह्मण से तपस्वीर अश्रु परमाजनम तस्कर निश्चय इस तपस्वी ब्राह्मण के गोधन का अपहरण हो रहा है अतः ऐसे समय में इसके आंसू पूछना मेरा कर्तव्य है यही मेरा निश्चय है उप जो धर्म सुमहान शानी पतेह यद्यु तो द्वार न करो यद्य रक्षण यदि मैं राजद्वार पर रोते हुए इस ब्राह्मण की रक्षा आज नहीं करूँगा तो महाराज युधिष्ठिर को उपेक्षा जनित महान अधर्म का भागी होना पड़ेगा अस्माकम् अपिरक्षणे अनाति सर्वेशा अस्माकणे धर्मस्य तोके धर्मच इसके सिवा लोक में यह बात फैल जाएगी कि हम सब लोग किसी आर्थ की रक्षा रूप धर्म के पालन में श्रद्धा नहीं रखते साथ ही हमें अधर्म भी प्राप्त होगा अनाधत्य तो राजते मई न संतय अजातशत्रुपतेम चैन भवें यदि राजा भवे। का अनादर करके मैं घर के भीतर चला जाऊं तो महाराज अजातशत्रु के प्रति मेरी प्रतिज्ञा मिथ्या होगी अनु प्रवेशेराग्यस्तु वनुवासो भवन्म सर्वन्परिहृत धर्षणत् मही पते राजा के उपस्थिति में घर के भीतर प्रवेश करने पर मुझको वन में निवास करना होगा इसमें महाराज के तिरस्कार के शिवा और सारी बातें के कारण उपेक्षली है अधर्मो वही महानस्तु वन वरण ममाम शरीर से अविनाश न अधर्म एवं चाहे राजा के तिरस्कार से मुझे नियम भंग का महान दोष प्राप्त हो अथवा वन में ही मेरी मृत्यु हो जाए तथापि शरीर को नष्ट करके भी गौ ब्राह्मण रक्षारूप धर्म का पालन ही श्रेष्ठ है एवं मृश्चित्य ततः कुंती पुत्रो धनंजय अनुप्रवेशन च पते धनुरादाय संघ्रष्टो ब्राह्मण प्रत्यषत जन्मेजय ऐसा निश्चय करके कुंती कुमार धनंजय ने राजा से पूछकर घर के भीतर प्रवेश करके धनुष ले लिया और बाहर आकर प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण से कहा ब्राह्मणागम्यता शीघ्र पर धन परधनेशिनः न दूरे ते ग्षुद्रता ग्छा बहेश यावन निवर्तयामद चौरहस्ताधन तव विप्रवर शीघ्र आइये जब तक दूसरों के धन हड़पने की इच्छा वाले ये छद्म चोर दूर नहीं चले जाते तभी तक हम दोनों एक साथ वहाँ पहुँच जाए मैं अभी आपका गोधन चोरों के हाथ से छीनकर आपको लौटा देता हूँ सोनो श्रत्य महा बाहून बेबर ध्वजी शरय विध्वस्य चौरान अव जित्य चनम ऐसा कर, कर महाबाभू अर्जुन ने धनुष और कवच धारण करके युक्त रथ पर आरूढ़ हो उन चोरों का पीछा किया और बाणों से चोरों का विनाश करके सारा गोधन जीत लिया ब्राह्मणम समुपाकृत्य यश प्राप्य च पांडव ततस्तदोधन पार्थो दत्वा तस्में दिजात आजगा पुर सभ्यसाची धनंजय सौभिवाद्य गुरुन सर्वान्वाप्यभिन फिर ब्राह्मण को वह गोधन देकर प्रसन्न करके अनुपम यश के भागी हो पांडुपुत्र सभ्यसाची वीर धनंजय पुनः अपने नगर में लौट आए वहां आकर उन्होंने समस्त गुरुजनों को प्रणाम किया और उन सभी गुरुजनों ने उनकी बड़ी प्रशंसा एवं अभिनंदन किया धर्मराज मुचेद व्रतमादेश प्रभु समय समिक्रांतो भगवे व्याम वनवासो कम श्याशेष न इसके बाद अर्जुन ने धर्मराज से कहा प्रभो मैंने आपको द्रौपदी के साथ देख पहले के निश्चित नियम को भंग किया है अतः आप इसके लिए मुझे प्रायश्चित करने की आज्ञा दीजिए मैं वनवास के लिए जाऊंगा क्योंकि हम लोगों में यह सर्त हो चुकी है धर्मराजस्तु सहसा वाक्यम अप्रियम कथम ब्रवृद्वाचा सोकार्समयाम युधिष्ठिरो गुड़ाके संभ्राता भ्रातरमच्युत उवाच दीनो राजा चनंजयम वच प्रमाणमस्मी यदिदु वचो नग अर्जुन के मुख से सहसा यह अप्रिय वचन सुनकर धर्मराज शोकातुर होकर दड़खड़ाती हुए बाणी में बोले ऐसा क्यों करते हो इसके बाद राजा युधिष्ठिर धर्म मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले अपने भाई गुरा के धनंजय से फिर दीन होकर बोले अनग यदि तुम मुझको प्रमाण मानते हो तो मेरी यह बात सुनो अनुप्रवेश सर्व तदनुजाना भी कम वीरवर तुमने घर के भीतर प्रवेश करके तो मेरा प्रिय कार्य किया है अतः तो उसके लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ क्योंकि मेरे हृदय में वह अप्रिय नहीं है गुरोर अनुप्रवेशो हीनोपघातो यवी यश यबी यशो अनुप्रवेशो यदि बड़ा भाई घर में स्त्री के साथ बैठा हो तो छोटे भाई का वहाँ जाना दोष की बात नहीं है परंतु छोटा भाई घर में हो तो बड़े भाई का वहाँ जाना उसके धर्म का नाश करने वाला है निवर्तस्व महाबाहो कुरुस्व नहिते अब नि ते अतः महाबाहो अतः महाबाहो मेरी बात मानो वनवास का विचार छोड़ दो न तो तुम्हारे धर्म का लोप हुआ है और न तुम्हारे द्वारा मेरा तिरस्कार ही किया गया है अर्जुन वाच न चरे धर्ममिति भेदतः न सत्याचलित श्या सत्य नादमा लभे अर्जुन बोले प्रभो मैंने आपके ही मुख से सुना है कि धर्माचरण में कभी बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए अतः मैं सत्य की शपथ खाकर और शस्त्र ठूकर कहता हूँ कि सत्य से विचलित नहीं होऊंगा। भवता होगा कार्य मृत निश्चित वर्धन मुझे आप वनवास के लिए आज्ञा दें मेरा यह निश्चय है कि मैं आपकी आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करूंगा वै वाचन सोभ्यम वन वनचर्याय दीक्षि वर द्वाद वरषा रे वा सा जी कहते हैं जन्म राजा के आज्ञा लेकर अर्जुन ने वनवास की दीक्षा ली और वन में बारह वर्षों तक रहने के लिए वे वहां से चल पड़े इस श्री महाभारते आदि परवड़ी अर्जुन वनवास परवड़ी अर्जुन तीर्थयात्राया द्वादशाधिकत तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अर्जुन वनवास पर्व में अर्जुन तीर्थयात्रा विषयक दो सौ अध्याय पूरा हुआ